चीज ऐसी है, है। परंतु ये जो वेदांत विद्या है ये ज्ञान जन्य ज्ञान नहीं है माने ये परिच्छिन वस्तु का विज्ञान नहीं है ये खंड देश खंड काल या खंड अणु परमाणु उनका ये ज्ञान नहीं है ये खंड खंड का ज्ञान नहीं है ये अखंड का ज्ञान है ये टुकड़े टुकड़े का ज्ञान नहीं है ये जर्रे जर्रे का ज्ञान नहीं है ये अपरिचिन्न का अपरिचिन्न का ज्ञान है तो चाहे किसी भी पोथी में लिखा हो और चाहे किसी भी आचार करनी पड़ती है कि ये बात जो कही गई है ये अविनाशी मन काल से अपरिचिन्न ये परिपूर्ण अर्थात देश से अपरिच्छिन्न है ना? ये अद्वय अर्थात जड़ता और चेतनता के भेद से शून्य है स्वस्वरूपूत प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न अपरिचिन्न ब्रह्म की विद्या है कि नहीं है यदि ऐसी अद्वितीय आत्मा अथवा ब्रह्म के संबंध में वो विद्या है तब तो वो वेदांत विद्या है और नहीं तो पोथी का नाम कुछ भी हो आचार्य का नाम कुछ भी हो जहाँ अद्वै ज्ञान नहीं है ज्ञान की अद्वितीयता अद्वैता ना उसमें अनेक जीव हैं, ना उसमें जुदा ईश्वर है ना उसमें जुदा जगत है जहाँ एक अद्वय अखंड केवल ज्ञान ही ज्ञान है जो इंद्रियों की अनुभूति से मालूम किया हुआ विषयक ज्ञान नहीं है जो मन के द्वारा कल किया हुआ है ना? प्रियता ज्ञान नहीं है जो केवल चित्त वृत्तियों की निवृत्ति से समाधि दशा में जाना हुआ पदार्थ नहीं है समाधि दशा में जाना हुआ पदार्थ भी परिच्छिन्न है और प्रियता की वृत्ति से विशिष्ट जो अन्य का ज्ञान है है ना? प्रयाण अपना परम प्रिय मान करके जिसका ज्ञान हमने प्राप्त किया है तो वो ज्ञान नहीं है और वृत्तियों को एकाग्र करके जिसको जाना है वो ज्ञान नहीं है और विषयों के रूप में जिसको हम जानते हैं वो ज्ञान नहीं है ना ये विषय का ज्ञान है ना ये प्रिय का ज्ञान है और ना तो ये आत्मज्ञान है ना अद्भुत लीला है समाधि में होने वाला आत्मज्ञान नहीं है और गोलोक में बैकुंठ में है ना में जाकर के प्राप्त होने वाला प्रियता का ज्ञान नहीं है और सांसारिक दशा में विषयों का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान नहीं है ये विषयक ज्ञान नहीं है ये ये स्वर्ग स्वर्ग वैकुंठादि लोक में होने वाला प्रियता का ज्ञान नहीं है न और ये और ये केवल व्यक्ति है ना समाधि दशा में प्राप्त व्यक्ति निष्ठ ज्ञान नहीं है तो ये अखंड अखंड वस्तु अद्वय वस्तु और वो भी अपने से अभिन्न यदि वो अपने से अलग हो गए तो जड़ हो गए और यदि वो केवल अपना आपयी हो गए तो परिच्छिन्न हो गए तो परिपूर्ण होने के कारण तो अद्वय और आत्मरूप होने के कारण चैतन्य जो अद्वय चैतन्य है और जो ज्ञान जन्य ज्ञान नहीं है अपौरुषे है इस विद्या को वेदांत विद्या वेदांत विद्या कहते हैं ये कोई साधारण लौकिक विद्या नहीं है इसलिए जब नचिकेता ने ये प्रश्न किया किससे यम से तो यम देखो ये तो मृत्यु मृत्यु माने सर्व के अभाव में विद्यमान और दूसरे यम माने तो वहां विशेष धर्म की उपस्थिति नहीं है सत्य अहिंसा अस्त्यय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम है न यमरूप यम रूप।, रूप है वहां न इंद्रियक विषय है और न इंद्रियक भोग है और ना परिच्छता का अभिमान है ना कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है केवल अज्ञान जहां शेष है वहां के बारे में ये प्रश्न किया नचिकेता ने कि अंत तो है कि चीज एक तम अनुशिष तम वराणामेश एक बार लौकिक संतुष्टि दूसरा वर पारलौकिक तृप्ति और बीच में जो तुमने यश दिया रत्न की माला दी प्रतिष्ठा दी वो तो अवांतर है पर वो कोई स्वतंत्र बर नहीं है तीसरा बर हमारा ये है कि हम सत्य के यथार्थ स्वरूप को जानें और वो सत्य जो काल से कटता न हो वो सत्य जो देश में परिच्छि न होता हो उस ईश्वर के बारे में हम नहीं पूछते जो वहाँ होए और यहाँ ना होए या यहाँ होए वहाँ ना हो है ना ऐसा ईश्वर हमको नहीं चाहिए है ना जो तब होए अब ना होए अब होए और तब ना होए ऐसा ईश्वर हम तो नहीं चाहिए जो यह होए वह ना होए और जो वह होए यह ना होए का ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए जिसमें अब और तब यहाँ और वहाँ यह और वह ये सारे अपने स्वरूप को खोकर उसके सिवाय और कुछ नहीं रहते हैं वो जो अपना ज्ञान स्वरूप आत्म आत्मस्वरूप देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य जो आत्म तत्व है उसका क्या स्वरूप है ये प्रश्न है नचिकेता का इसलिए इसके उत्तर में मृत्यु का देवता मृत्यु का देवता माने जहाँ संपूर्ण नाम रूप का अभाव हो जाता है वो सर्वनिषेधावधि नेति नेति का देवता जमराज माने नेति नेति का देवता सर्व प्रतिषेध का देवता सर्वाभाव का देवता माने अपनी बुद्धि की वो अवस्था जहां दृश्य में और परिच्छिन्न में किंचित भी आग्रह नहीं है है ना? अपनी बुद्धि की वो अवस्था इस प्रश्न के बारे में उत्तर देती है प्रश्न भी चित्त की एक अवस्था है और उत्तर भी चित्त की एक अवस्था है वो दो व्यक्ति में नहीं रहता ये नहीं कि चेले में प्रश्न है और गुरु में उत्तर है ऐसा नहीं वो तो जिस अंतकरण में प्रश्न है यदि उसी अंतकरण में उत्तर नहीं होगा तो समाधान होगा ही नहीं बाधा क्या है बाधा ये है कि प्रश्न दूसरे अंतकरण में है समाधान दूसरे अंतकरण में है ये तो आध्यात्मिक विषय है बोला एक ने कहा बोले हमारे मन में चाहे जितने सवाल हों हमारे गुरु जी बड़े भारी जानकार हैं। करवाई तो गुरु जी जानकार है ना तुम्हारा अंतकरण तो जानकार नहीं है न तो बोले बाबा हम तो दुराचारी हैं गुरु जी तो बड़े सदाचारी हैं तो गुरु जी का सदाचार गुरु जी के साथ तुम्हारा दुराचार सा, तुम्हारे साथ बोले कि हमारे हृदय में तो ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो न लेकिन हमारे गुरु जी के हृदय में तो बड़ा विश्वास है तो उनका विश्वास तुम्हारे काम कैसे आवेगा जब तुम जंगल में जाओगे जब तुम एकांत में कहीं पड़ोगे है ना जब तुम्हारी मनोवृत्तियां तुमको दुख देने लगेंगी तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान विश्वास ही तुम्हारी रक्षा करेगा तुम्हारा भला करेगा ये बड़ा भारी संबल है वो आत्मबल है आत्मसंबल है हाँ पुलिस के आधार पर तुम रात को एकांत जंगल में रह सकते हो है? कानून के बल पर तुम शून्य खंडहर में रह सकते हो कानून के बल पर तुम शेरों के बीच में रह सकते हो हाँ। वहां हृदय में जो ईश्वर विश्वास है वो तुमको बलवान बना करके बलवान बना करके रखेगा वहाँ वहां, वहां आत्मबल है न ईश्वर पर विश्वास ही आत्मबल बन करके तुम्हारी रक्षा करेगा इसी प्रकार तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर अगर तुम्हारे हृदय में न आवे सवाल दूसरे के दिल में और जवाब दूसरे के दिल में समाधान कहाँ से होगा उसी दिल में जवाब आने चाहिए जिस दिल में सवाल है उसी बुद्धि में उत्तर आने चाहिए जिस बुद्धि में प्रश्न है तो ये गुरु और चेला असल में दो जगह बैठे हुए नहीं हैं एक ही हृदय में बैठे हुए हैं गुरु जी जरा भीतर बैठे हुए हैं और चेला भी जरा बाहर बैठे हुए हैं बोला है न तो अब ये कहो कि गुरु जी का मुंह हमारी तरफ हमारा मुंह गुरु जी की तरफ तो तब तक तो हो होगा प्रश्नोत्तर और जब प्रश्नोत्तर तुम्हारा पूर्व पूरा हो जाएगा तब गुरु जी का मुंह तुम्हारा मुंह हो जाएगा गुरु जी का दिल तुम्हारा दिल गुरु जी की फीस तुम्हारी फीस, गुरु जी का सिर तुम्हारा सिर गुरु और केला हृदय में एक हो जाएगा एक और दोनों का मुंह एक और दोनों की आंख एक चीज दोनों को नजर आवेगी एक चीज दोनों को नजर आवेगी एक नजर से दोनों देखेंगे एक दिल से दोनों प्यार करेंगे और एक बुद्धि से दोनों सोचेंगे गुरु और तेला दोनों एक हो जाएगा कहा जहां तुम्हारे प्रश्नों का समाधान होकर के तुम प्रश्नकर्ता से उत्तरदाता हो जाओगे तो ये बुद्धि की दो अवस्था है एक प्रश्न करने वाली और एक उत्तर करने वाली, उत्तर देने वाली अब पूछते हैं प्रश्न ये उठता है कि अरे बाबा तूने तो अद्वितीय आत्मा के बारे में जो घट अस्थि और घट नास्ति जैसे लौकिक विषय में अस्थि और नास्ति है ना है और नहीं है वो ऐसे का घट के ज्ञाता के बारे में भी अस्थि नास्ति है क्या ना भगवान का नाम लो वैसा अस्थि आत्मा के बारे में नहीं है क्योंकि घड़ा कभी रहता है सामने और कभी नहीं रहता है ऐसी आत्मा कभी अपने सामने हो और कभी न हो ऐसा नहीं है क्योंकि आत्मा के बारे में मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता इसलिए जो लोग कहते हैं पहले आत्मा नहीं था वे अनुभव की प्रणाली से नहीं बोलते हैं और जो कहते हैं आगे आत्मा नहीं रहेगा वो भी अनुभव की प्रणाली से नहीं बोलते हैं क्योंकि अहम नासमी ये अनुभव किसी को नहीं हो सकता बोले ऐसा हम अनुभव करते हैं कि अहम नासम मैं नहीं था है ना तो देखो पूर्व काल माने भूत काल और अपना विशेष अस्तित्व दोनों को वृत्ति में लेकर के तब में ये बोलते हो कि मैं नहीं था तो हम तो उस वस्तु की चर्चा करते हैं जहां पूर्व काल और उत्तर काल में भेद नहीं रहता जहां विशेष वस्तु और सामान्य वस्तु में, में भेद नहीं रहता इसलिए अहम नासम मैं पहले नहीं था ये तुम वर्तमान में कल्पना कर रहे हो ये अपने भूतपूर्व अनुभव का अनुवाद नहीं कर रहे हो मैं नहीं था ये अनुभव का अनुवाद नहीं है ये तो वर्तमान की कल्पना है कैसा बोले भविष्य भी भविष्य में मैं नहीं होऊंगा नहीं होऊंगा अच्छा ये तुम भविष्य में अनुभव करके अपने नास्तित्व की कल्पना करते हो कि वर्तमान काल में तुम्हारी वृत्ति तुम्हारी वृत्ति एक बदमाशी है जो ये कल्पना करती है कि आगे मैं नहीं रहूंगा तो मैं नहीं हूँ ये जब अनुभव की प्रणाली में नहीं है तो मैं नहीं था और नहीं रहूंगा ये अनुभव के पेट में जो भी मालूम पड़ेगा वो केवल अनुभव का विवर्त होगा अनुभव का विवर्त होगा माने अनुभव के विपरीत ऐसा भासेगा इसलिए मैं नहीं था और नहीं होऊंगा ये झूठी कल्पना है और मैं हूं ये बिल्कुल सत्य है अब इसने भी जो देश से संबद्ध है जो काल से संबद्ध है जो वस्तु से संबद्ध है जो विशेष है जो आकार है है ना जो धर्म है उसका निषेध करके अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो तो देखो तुम कौन हो अब यमराज कहते हैं कि ये जो प्रश्न करने वाला है ये सचमुच इस आत्म ज्ञान के उपदेश का अधिकारी है कि नहीं है कि मैं एकांतो तो निष्क्रेयस साधनात्मक ज्ञा सब परीक्षणार्थम आहयम अब ये गुरुजी बोलते हैं कि क्यों बेटा तुम सचमुच तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो क्योंकि तो जो वस्तु निष्प्रयोजन होती है और बिल्कुल स्पष्ट होती है उसके संबंध में प्रश्न करने की जरूरत नहीं होती जैसे ये घड़ी अगर आपको दिखती है तो फिर पूछें ये घड़ी है क्या अच्छा एक बात और है एक ने आके पूछा क्यों तो स्वामी जी जग गए तो आप कल्पना करो कि हम उसको ये जवाब दें कि नहीं नहीं अभी नहीं जगे हैं तो हमारी बात मानेगा कितनी नहीं मानेगा? उसको शंका होगी कुछ है क्या बोलेगा वो बोलेगा बिल्कुल साफ साफ आप बोल के हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आप सोते कहते हैं उसको संशय नहीं होगा हो कि नींद में जवाब दे रहे हैं संशय होगा ही नहीं तो जो बात बिल्कुल साफ साफ होती है उसमें संशय नहीं होता वो तो सबको एक तरह ही भागती है अच्छा अब महाराज कोई कोई ऐसे होते हैं कि ऐसे पूछ दें कि कौए के कह आपको तो मालूम है तो क्यों जी को तो मालूम है कवे के कै दांत होते हैं मेरे. है? बोले भाई कवे के कै दांत ये जान के क्या करेंगे बोले वो इसे जानने से कोई मतलब तो है नहीं है ना पहले इस मकान में कै खिड़की लगी है, है ना इस खिड़की में और कितनी पत्तियां लगी हैं है ना ये बुद्धि की बेकारी का सबूत है है ना ये बुद्धि की बेकारी का सबूत है वो बेकारी ये बुद्धि बेकार है माने जहां निष्प्र स्पष्ट वस्तु के बारे में भी प्रश्न हो गए ना वो प्रश्न बेकार है और जहां निष्प्रयोजन प्रश्न हो गए उससे निष्प्रय की सिद्धि ना होती हो अभ्युदय की सिद्धि ना होती हो तो वो प्रश्न ही बेकार है तो बोले आओ है न आत्मज्ञान के बारे में जो प्रश्न है ये तो अपने आत्मा की स्वतंत्रता को यदि हम जान जाएं, तो दुनिया को उलट सकते हैं, हैं। और यदि स्वतंत्रता को जान जाएं, तो हजारों विक्षेप से बच सकते हैं तो ये जानना आवश्यक है कि आत्मा स्वतंत्र है कि परतंत्र है अगर हम ये जान लें कि ये ईश्वर की मुट्ठी में है ईश्वर के हाथ का खिलौना है हैं? तब तो मजे ही आ जाए सिर्फ खेलो बाबा जैसे तेरी मौज हो है ना अपने कोई फिक्र ही नहीं और ये मालूम हो जाए कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं क्या आनंद आवे सिर्फ तो हमारे बराबर कोई सहन नहीं कोई बादशाह नहीं है नालूम पड़ जाए कि यह मरता कभी नहीं है तो मौत का डर मिट जाए ये मालूम पड़ जाए कि ये सुसुप्ति काल में भी बेवकूफ नहीं होता प्रलय काल में भी मूर्खित नहीं होता ये तो ज्ञान स्वरूप है तो अज्ञान का डर मिक जाए ये मालूम हो जाए कि दुख तो कभी इसको छूता ही नहीं और ये दुखी पने में भी जब रोता है ना तब भी अपनी मौज में रहता है हो ऐसे। वो रोता भी है तो उसमें भी कहीं न कहीं अपना मजा रहता है रोने में दिखाना चाहता है कि हम कितने प्रेमी हैं है ना? बाद में खुश होता है कि हम कैसा रोए कई लोग तो महाराज रो रो के आते हैं हाँ बोलते है आज सिनेमा में वो आंसू आए हैं हमारे वो मजा आया है है ना? और कई लोग मातम पूर्ति करने के लिए जाते हैं ना? कोई मर जाता है और उसके यहाँ जाते हैं तो लौट के आते हैं बोले महाराज आप से क्या बताऊं? इतना बड़ा आदमी तो मर गया और मैंने वहां जाके देखा लोग हंस हाँ हंस के बात कर रहे थे किसी की आंख में आंसू नहीं थे और महाराज मैं जो गया सो तो मेरी आंख से झरझर आंसू गिर रहे थे है ना अपने रोने की बाद में इतनी तारीफ करता है वो है ना हाँ। वो रोने का मजा लेके आता है तो हाँ। अपने स्वरूप में आनंद नहीं है अपने स्वरूप में ज्ञान नहीं है अपने स्वरूप में अनंत जीवन नहीं है इस प्रकार की कल्पना करके सब लोग दुखी हो रहे हैं तुम्हारा जीवन अनंत है उसमें न जन्म है न मरण है तुम्हारा ज्ञान कितनी यथार्थ वस्तुएं आती हैं सामने और चली जाती हैं और कितनी मिथ्या वस्तुएं सामने आती हैं और चली जाती हैं और तुम्हारा ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशमान रहता है कितने दुख आए दुख की घड़ियां आई और कितनी सुख की घड़ियां आई और चली गईं नहीं चुकी तुम तो उनका मजा लेने वाले आपको तो सुनाया ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पर झगड़ा हुआ था ना तो यहां जो आए थे नारायण घायल होके वो क्या होते हैं सब अफसर होते हैं ना कोई कैप्टन होता है कोई है ना कर्नल होता है कोई क्या होता है है ना यहां आए थे अस्पताल में तो किसी के पेट में वो गोली लगी थी किसी का पांव टूट गया था किसी का हाथ टूट गया था तो हम तो ले गए दिखाने पर तो ये कर्नल से बात है कर्नल होगा कैप्टन होगा एक। मेजर।, मेजर एक मेजर से बात है मेजर था। उसके बड़ी बड़ी प्रबल चोट आई मैंने कहा कि देखो बरस छह महीने में तो एक तुम्हारा अच्छा हो जाएगा और उसके बाद जब तुम लोगों में बातचीत करोगे ना तब ये कहोगे कि की से मैंने कैंक जाके दुश्मन का अपने हाथ से गोला फेंक के तोड़ा और हमारे गोली लगी तब भी हमने ये काम किया और हमारे चोट लगी तो ये काम किया और हमारे दुख हुआ तो हमने ऐसे कहा तुम अपनी बहादुरी के ऐसे संस्मरण लोगों को छह महीने के बाद सुनाओगे कि सुन सुन के लोग भी आनंद लेंगे और तुमको सुनाने में बड़ा मजा आवेगा अरे तुम्हारे जीवन का तो इतिहास जो है न स्वर्णाक्षरों में लिख गया और अब वो मरने के बाद नहीं तुम जिंदगी में अपने मुंह से लोगों को सुनाओगे क्या बढ़िया क्या बढ़िया हुआ अब अच्छा हो गया हो तो उसकी चिट्ठी आई कि हम वैसे ही सचमुच वैसे ही लोगों को सुनाते हैं और हमको बड़ा मजा आता है है ना? हमको बड़ा मजा आता है तो ये जो दुख दुख दुख लोग करते हैं ना ये दुखी होना जीवन का सत्य नहीं है है ना? ये नूर्खित होना बेवकूफ होना जड़ होना ये जीवन का सत्य नहीं है ये मरना जन्मना ये जीवन का सत्य नहीं है अपना जो अनंत जीवन है सच्चा जीवन है आ? वो तो इन बाईस बाहरी जीवन के भीतर ऐसा मजेदार ढंग से चल रहा है लेकिन लोगों की नजर जाती नहीं हो तो आत्मज्ञान है ना देखो आत्मज्ञान एक सच्चाई का ज्ञान है लेकिन ये सबको मालूम नहीं है कि आत्मा अन्य है, है कि अनिश्य आत्मा सत्य है कि असत्य है तो ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए क्योंकि यदि ये ज्ञान तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें ऐसे निष्क्रेय की प्राप्ति होगी है ना? अभी तो जरा की कोई बात होती है चीटी मर गई और रो रहे हैं महाराज की हाय हाय हमसे तो चीटी मर गई है ना? नाज कहीं एक पौधा पेड़ का लगाया है हमको कई जगह पेड़ लगाने पड़ते हैं है ना? कि बगीचे में जाते हैं ना लोग अपने अपने बगीचे में ले जाते हैं तो कहते हैं महाराज इस बगीचे में पेड़ लगा रहे तो फिर जब कभी काम पड़ता है तो हम अपनी तारीफ करते हैं कि सेवा कुंज में हमारे लगाए हुए पेड़ हैं, है ना? ऐसे बोलते हैं कई बगीचे में हमारे लगाए हुए पेड़ हैं। देखो छोटी छोटी बात को लेकर के हम अपने मन में अपने मन में कितने खुश होते हैं तो ये छोटी बात पे अभिमान आना है ना? और छोटी बात से दिन भर में पच्चीस दफे मरना तो उन्होंने ऐसे देखो हम जा रहे थे तो ही करके उन्होंने हमारी ओर देखा हम हाँ। मिर्जापुर में लड़ाई हुई दो जने में क्यों तुमने हमको देख के अपनी मूछ क्यों ऐस दी हाँ लाठी चल गई है न तो दूसरे भले मानुष के पास गए तो उन्होंने कहा बाबा हमारे तो है ही नहीं नहीं तो हम भी ऐस को दिखाते थे तो बोले अच्छा ऐसो है न <laughs> तो ये मुझ ये जो छोटी छोटी बातें हमारे चित्त पर असर डालती हैं ना अपनी आत्मा की महत्ता उसकी विशालता है न उसकी चेतनता उसकी ईश्वर की आत्मा के साथ एकता है अद्वैयता ईश्वर ने कितनी सृष्टि देखी है आप गिन के बता सकते हैं ईश्वर ने कितने प्रलय देखे हैं आप गिन के बता सकते हैं हाँ उसी के साथ आप एक हैं बोला उसी के साथ आप एक हैं उसकी आत्मा और आपकी आत्मा एक है आपके लिए सृष्टि और परलय का क्या महत्व है जैसे ईश्वर के लिए सृष्टि होना और प्रलय होना जन्मना और मरना है ना सोना और जागना है ना और जानना और न जानना इसका जैसे जड़ता और चैतन्यता इसका जैसे ईश्वर के लिए कोई महत्व नहीं है सचमुच आपके लिए भी इसका कोई महत्व नहीं है तो ये तो सब प्रयोजन है ना अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान सब प्रयोजन है इससे निःश्रेय की सिद्धि होती है तो जमराज ने कहा कि जरा देखें है ना बेटे के मन में कितनी तीव्र वृक्षा है अपने मन से पूछो न इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम क्या क्या छोड़ सकते हो कहां कहां से मुंह मोड़ सकते हो जरा पूछो ना बोले जी न कि वैर अपनी बिचि किसी नहीं सुज्ञेय अणुरेष धर्म अन्यम वरम अन् नचिकेतो वृणी मोपरो अति मां त्रृज देवर विचिकित्सित पुरा कविता पहले जमाने में देवताओं ने इस आत्मा के संबंध में बड़ी बड़ी जिज्ञासा की है विचिकित्सित खोज की है जिज्ञासा की है अनुसंधान किया है इस आत्मा के संबंध में देवताओं ने बोले जान लिया देवताओं ने क्या नहीं नई देवताओं को भी इसका पता नहीं चला अब आप आपको देखो देवता एक तो पौराणिक विश्वास के अनुसार है ना? देवता होते हैं देवताओं के अनेक रूप होते हैं वो आदिभौतिक देवता आधिदैविक देवता आध्यात्मिक देवता तो आदिभौतिक देवता कौन है ये जो लोग यंत्र लेके ले आत्मा की खोज करते हैं ना विद्वांसो ही देवा ने कहा कि विद्वान स्वामी दयानंद ने देवता शब्द का अर्थ विद्वान किया हो विद्वान सो ही देवा बड़े बड़े पंडित लोग खोजने के लिए चले तो एक ने कहा कि आत्मा नाम की कोई चीज शरीर में नहीं है वो आप जानते हैं ना उसका नाम चार बाघ है बोला आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है वो तो थोड़े दिन के लिए पैदा होती है और फिर बैठ जाती है बस ये इसका जीवन है ईसाई मुसलमान धर्म में ऐसा बोलते हैं कि खुदा ने आत्मा को ईश्वर ने आत्मा को पैदा किया बोला और फिर वो स्वर्ग में या नरक में हमेशा अपने कर्म के अनुसार ईश्वर की इच्छा के अनुसार समझो उनके यहां ईश्वर की इच्छा की प्रधानता है कर्म की प्रधानता नहीं है ईश्वर बिल्कुल स्वतंत्र है तो किसी को दिव्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है दिव्य लोक की प्राप्ति होती है किसी को नरक की प्राप्ति होती है परंतु एक बार आत्मा उत्पन्न होने के बाद फिर हमेशा रहता है भले वो इस लोक में न रहे नरक में रहे स्वर्ग में रहे फिर आत्मा मरता नहीं पैदा तो होता है परंतु मरता नहीं बौद्धों ने कहा कि आत्मा जो है वो पैदा तो नहीं होता है बना हमेशा से है लेकिन ज्ञान होने पर मर जाता है देखो आपको तीन पी, तीन बात बताई ना आत्मा पैदा भी होता है और मरता भी होता है मरता भी है बोला और एक बोलते हैं पैदा तो होता है लेकिन मरता नहीं है और एक बोलते हैं कि पैदा तो नहीं हुआ है लेकिन मर जाता है जैन लोगों में ऐसा मानते हैं कि आत्मा न पैदा हुआ है और न इसका आत्यंतिक नाश होता है बोला लेकिन ये शरीर के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है है ना हाथी के शरीर में हाथी और चींटी के शरीर में चींटी। हम किसी मत का खंडन करने के लिए आपको नहीं बता रहे केवल है ना? केवल उस मत की सूचना दे रहे हैं। न्यायिक और वैशेषिक मानते हैं कि आत्मा कर्ता भोक्ता प्रत्येक शरीर में अलग अलग है ये न जन्मता है न मरता है है ना ये अनादि है और अनंत है ये जन्म मृत्यु लौकिक लोक, तो होते हैं इसके लेकिन आदि में कभी पैदा नहीं हुआ है और इसका कहीं अंत नहीं है बोला सांख्य और जोग मानते हैं कि आत्मा कर्ता तो नहीं है परंतु भोक्ता है क्योंकि दृष्टा होना ही भोक्ता होना है सुना हाँ। परंतु अनेक है हाँ। देखो सब वैष्णव मानते हैं शैव साक्ष गाणपत्य सब उपासक मानते हैं क्या क्या आत्मा अलग अलग हैं और ये नियोज्य ईश्वर के अधीन करता भी हैं ईश्वर के अधीन भोगता भी हैं ये परतंत्र हैं और ईश्वर जो है वो स्वतंत्र है वो इनका संचालन करता है किसी लोक में रखे नरक में रखे स्वर्ग में रखे कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार अपने लोक में रखे अपने साथ लेके पैदा हो सब अलग है ये द्वैत वेदांत जो है महाराज ये प्रत्यक्ष चैतन्य का स्वरूप बिल्कुल विलक्षण बताता है है ना वो क्या बताता है तो वो कहता है कि कारण की जो आत्मा है कार्य की वही आत्मा है समूची धरती में जो आकाश है एक कर्ण में भी वही आकाश है है ना ऐसे नहीं समूची स्वप्न सृष्टि को जो चैतन्य देख रहा है एक स्वप्न में एक व्यक्ति को भी वही चैतन्य देख रहा है देश काल वस्तु के देश काल वस्तु के देश काल वस्तु के अधिष्ठान है न स्वयं प्रकाश स्वरूप भूत चैतन्य में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तो ये जो पंडित लेके जन लेके खुर्दबीन और वो क्या प्रयोगशाला को क्या बोलते हैं हाँ हाँ लेबोरेटरी उसमें जो लोग महाराज आत्मा बटी बनाने की कोशिश में हैं, है ना ए आत्मा का अमृत रस बना के सी में बेचने की कोशिश में है तो रत्रापी रस्त्रापी भी चिकित्सितम चिकित्सितम हो बी विशेषण चिकित्सितम दवाई बनाने की कोशिश की कि जब आदमी मरे भी चिकित्सित माने बड़े बड़े डॉक्टरों ने वैज्यों ने आत्मा की दवाई बनाने की कोशिश की जब शरीर में से वो निकल जाए तो जरा भर भरत तो एक इंजेक्शन आत्मा का लगावेंगे और एक बटी खिलावेंगे नारायण लेकिन ऐसा हुआ नहीं बना ऐसा हुआ नहीं पहले भी इसके लिए बड़ा अनुसंधान किया विध्वा अब बोले दूसरा देखो देखा यदि इंद्र चाहे वरुण चाहे कुबेर चाहे जिसको हम लोग स्वर्ग में देवता मानते हैं ना, तो वो चाहे क्या हो हम आत्मा को देख लें, तो वो तो भोग प्रधान व्यक्ति है ना उनको तो अप्सरा चाहिए उनको तो विमान चाहिए उनको तो उद्यान चाहिए तो विमान उद्यान अप्सरा, है ना बढ़िया वस्त्र आभूषण वो मुकुट और वो कुंडल और वो अस्त्र शस्त्र तो वो तो महाराज भोग में लगे हुए हैं वो कहते हैं आत्मा को जान के क्या करेंगे तो भोगाधिक्य के कारण उनके मन में जिज्ञासा नहीं होती और दैत्य जो है उनको द्वेषाधिक्य के कारण जिज्ञासा नहीं होती द्वेश ज्यादा है उनके चित्र है न और मनुष्य जो है न संग्रहाभिक्य के कारण इसको जिज्ञासा नहीं होती ये इकट्ठा करें ये इकट्ठा करें ये इकट्ठा करें ये पट्टा खुद भूखा रहता है अगली पीढ़ी के लिए इकट्ठा करता है ये जो है ये मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह लोभ लोभ जो है ना दैत्य में द्वेष रूप दोष है वो दूसरे का बुरा चाहता है और देवता में इकट्ठा करने का दोष नहीं है और तो तत्काल जो मिले तो भोग डालो है ना भोग रूप दोष है और मनुष्य में है न अगली पीढ़ी के लिए इतनी फिकर नारण जैसे जो तुम्हारा बेटा होगा वो क्या निकम्मा होगा उसके क्या प्रारब्ध नहीं होगा वो क्या कमाई नहीं करेगा तो तुम काहे को सौ बरस का इंतजाम करते हो अरे भाई बस बीस बरस बाद तुम्हारा बेटा कमाने लगेगा सब काम कर लेगा ना? तुम तो है ना अभी तो पेट भर खाओ ठीक पहनो है ना अपने चित्र को स्वस्थ रखो तो मनुष्य जो है वो संग्राहधिक के कारण तत्व ज्ञान से वंचित हो जाता है तो देवई रिचिकित्सित भोग से गए देवता द्वेष से गए दैस्य संग्रह से गया मनुष्य आप देखो बोले आओ इंद्रियों से क्यों देवई माने इंद्रिय सूर्य की रोशनी में आत्मा दिखेगा, अग्नि की रोशनी में आत्मा दिखेगा चंद्रमा की रोशनी में आत्मा दिखाएगा तो न सूर्यो न शाको न पावका यदतवा न निवर्तनतेम आत्मा का वो स्वरूप क्या स्वरूप है आत्मा का वो सूरज की रोशनी में माने आख से नहीं दिखता है वो चंद्रमा की रोशनी में माने मन से ध्यान करो एक आदमी हो एकांत में ध्यान करने लगा बड़े आदमी नाम तो काय खोले तो उसका है ना? नो महाराज एकांत में बीसों बरस बैठा तो जो अब वो उसको ऐसा अभिमान हो गया अपने सप का और अपने एकांत सेवन का कि वो सदगुरु के पास तो जाए नहीं क्योंकि उसमें तो अभिमान छोड़ना पड़ता है ना छोटा बने बिना तो कोई जाएगा नहीं है ना? अपने बड़प्पन का ख्याल आ गया तो जो जो उसको मनोराज्य हो गए उसको उसको वो इलाहान समझे ईश्वर का आदेश समझे ये ईश्वर की प्रेरणा आई है ना? उसका मन एक शकल बना दे तो बोले कि ये ईश्वर आ गया उसका मन एक बात बोल दे बोले ईश्वर की आज्ञा आ गई बोले जहां वेद नहीं पहुंचे थे वहां हम जहां कृष्ण नहीं पहुंचे थे वहां हम जहां राम नहीं पहुंचे थे वहाँ हम जो पतंजलि और कपिल को नहीं सूझा तो हम जो शंकराचार्य को नहीं सूझा तो हम ये महाराज हम हम है नाह जो गुरु साहब में एक जगह आया है गुरु ग्रंथ साहब में हो कि जो मालिक के हुक्म को समझता है तो हउमे कहे न कोए बोला उसके मन में अहम की जागृति नहीं होती है है ना अहम नहीं आता है परमात्मा को जो जानता है अहम नहीं आता है तो देखो आ, बोले मन मन जो है वो ध्यान से जो चीज बनाई जाती है उसमें अपनी वार्थना होती है उसमें अपनी प्रियता होती है है ना? तो ध्यान में अपनी वासना और प्रियता और इंद्रियों में असामर्थ्य और देवता लोग इंद्रियों के द्वारा ही दिखा सकते हैं है ना? बोले अच्छा बोल के बताएंगे देवई रि विचिकित्सित अग्नि देवता ने भी वाणी के द्वारा बहुत बोलने की कोशिश की तब फिर आखिर है क्या है जदागत तेजो जगद्भाषयते खिला य्रमसी येजो वृद्धि मन तम सूर्य में रोशनी कहाँ से आती है चंद्रमा में रोशनी कहाँ से आती है अग्नि में रोशनी कहाँ से आती है माने हमारी आँख कैसे देखती है हमारा मन कैसे सोचता है हमारी जीभ कैसे बोलती है इस आध्यात्मिक ज्योति का इस आध्यात्मिक ज्योति का पता लगाओ तब परमात्मा की प्राप्ति होगी तो ये देवता जो है सूर्य अग्नि चंद्रमा आदि ये भी हार गए और इंद्र वरुण कुबेर आदि जो हैं ये भी हार गए और ये आंख नाक कान जीव और मन जो शरीर में है ना ये भी हार गए नहीं सूख गए हम पता नहीं लगाओ और छुता नहीं लगाओ हमारे गांव में अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं अनंत चतुर्दशी तो चौदह गांठ लगा के एक सूत बनाते हैं और अभी गांव की बात सुनाते हैं आप तो एक सूत में चौदह गांठ लगाते हैं हमको लगाना आता है वो गांठ बोला तो हमने सैकड़ों अनंत में वो गांठ लगाई है तो फिर उसको उसकी पूजा करता है पूजा करके फिर जो तांबे का या सोने का या चांदी का अनंत होता है ना उसमें भी चौदह गांठ होती है यहाँ पहनने वाला तो दूध में डाल देते हैं तो एक आदमी उसमें हाथ डाल के ढूंढता है तो पूछते हैं कि क्या ढूंढे ला क्या ढूंढते हो? बोले अनंत अनंत ढूंढते हैं तो पवला मन मिल गया बोले नहीं है ना वो क्षीर सागर में नहीं है वो बोला वो क्षीर सागर में नहीं है वो दूध के समुद्र में नहीं है वो तमस के समुद्र में नहीं है रजस के समुद्र में नहीं है सब तो के समुद्र में नहीं है उसमें ये सब समुद्र अपनी सत्ता छोड़ देते हैं बना इनका समुद्रे और इनकी शांति इनका द्वार और इनका भाटा और सब बंद हो जाता है ऐसा है वो समुद्र अणुरेश धर्म नहीं क्यों क्योंकि बोले बहुत सूक्ष्म है अणुरेश एक धर्म आत्मा आत्मा के आत्मा का नाम धर्म है बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में आत्मा शब्द को धर्म बोलते हैं नारायण अच्छा और गौड़पाद कारिका में भी आत्मा के लिए चौथे प्रकरण में धर्म शब्द का बहुत प्रयोग है अलाप शांति में तो कई लोगों ने कहा कि बौद्ध धर्म में आत्मा को धर्म बोलते हैं और कारिका में भी आत्मा को धर्म लिखा है नारायण तो ये बौद्ध धर्म से लेकर के उन्होंने आत्मा को धर्म कहा ये जो कठोपनिषद में है ना ये अणु रेश ये धर्म शब्द आत्मा के लिए है और शंकराचार्य ने इसका यही भाष्य किया है आत्मा क्यों धर्म आत्मा नामक धर्म अब ये कठोपनिषद जो है ये बुद्ध से बहुत पहले कहा है, हो? है ना ये तो तैसियारण्यक में भी है और काठका काठकार्यक जो है काठका काठकार है और ये श्री वो कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद की एक खास संता है तो ये तो चारों वेद बुद्ध के समय में पहले मौजूद ही थे उनमें से बहुत पुरानी उपनिषदों में से एक उपनिषद है तो आत्मा को तो बोलते हैं धर्म धर्म क्यों बोलते हैं वो धारणात्मा ये जो देखो हाथ जब रोटी लेके हाथ चलता है ना या चम्मच में लेके जब हम भोजन मुंह में डालने लगते हैं तो ये नाक में क्यों नहीं डालते काम मुंह में क्यों डालता है जब हमको पानी पीना होता है तो कान में क्यों नहीं डालते हैं अब डॉक्टर लोग तो नाक से पानी पिलाते हैं वो तो, तो नाक से बाधा नहीं वो तो नक से भी पिला देते हैं है ना और नस में सुई डाल के और पिला देते हैं है ना वो तो सीधे पेट में भी पहुंचा देते हैं लेकिन ये हमारा हाथ जो है अच्छा ये आप विचार करो कि खून ठीक ठीक नाड़ियों से क्यों चलता है है ना नाड़ियों में जो रक्त में जो कंपन होता है नाड़ियों में जो कंपन होता है वो क्यों होता है और होने के साथ साथ एक दूसरे का पूरक क्यों होता है एक दूसरे का पूरक क्यों होता है ना ये जो एक एक क्रिया दूसरी क्रिया की पूरक होती है पांव पांव तो फिसले पांव फिसले और हाथ तुरंत देख दे हो है ना और आंख में कोई चीज पड़ने वाली हो मच्छर और मच्छर घुसने वाला हो और हाथ जाके तुरंत उसको उड़ा दे और सोते समय भी ऐसा होता है नींद में भी नींद में भी ऐसा होता है अंजान में हाथ काम करता है तो ये शरीर की व्यवस्था का धारण करने वाला कौन है है ना बोले सबके शरीर में एक एक मैं मैं है इसी को आत्मा बोलते हैं सबके शरीर में एक एक मैं है जिसकी उपस्थिति में शरीर की व्यवस्था दूसरे ढंग की होती है और जिसकी अनुपस्थिति में शरीर की व्यवस्था दूसरे ढंग की हो जाती है उस जिसकी अनुपस्थिति में दुर्गंध आने लगती है शरीर में है ना रक्त जो है वो पानी हो जाता है बोले ये तो एक प्रकार की चेतना है तो है सब शरीरों में अलग अलग चींची के शरीर में अलग और मनुष्य के शरीर में अलग पशु के शरीर में अलग पक्षी के शरीर में अलग परंतु इस चेतना का जो तात्विक रूप है वो सारी सृष्टि में एक है ना बोले सारी सृष्टि में ही नहीं जहां सृष्टि नहीं है वहां भी उसका रूप यही है क्योंकि सृष्टि के ना रूप अनुभव का भी प्रकाशक यही है, है। न बोले ये हा और ना है इन दोनों के अनुभव के अनुकूल जो शक्ति है उस शक्ति से जो अवच्छिन्नता है पूर्ण में अद्वितीय में जो अवच्छिन्नता है उस अवच्छिन्नता से भी अनवच्छिन्न जो तत्व है है ना उसको प्रत्यक्ष ब्रह्म बोलते हैं अणुरेश धर्म ये प्रत्यक्षतम धर्म ये आत्मा बड़ा सूक्ष्म है इसलिए इंद्रियों के द्वारा या सूर्य की रोशनी में या ब्रह्मा इंद्र इत्यादि के द्वारा ये जानने योग्य नहीं है कान्यम वरम नचिकेतो ग्रणेश्व हे नचिकेता तुम दूसरा भर मांग लो माँ मा उपरो ए नम माँ अति सृजो मुझे तुम घेरे में मत जाओ है ना मुझे तुम बांधो मत रोको मत कि तुमने तीसरा बर देने को कहा है और अब मैंने जो मांगा है तो तुमको देना पड़ेगा जैसे कर्जदार को तो कर्ज देने वाला चारों ओर से घेर लेता है कि तुम्हें हमारा कर्ज चुकाना पड़ेगा वैसे तुम हमको मत घेरो घेरोम बरम माँ माम प्रति अति सृजो अब इस बर को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो मेरे लिए छोड़ दो इस बर का परित्याग करो ये तीसरा बर देने योग्य नहीं है नचिकेता ने कहा कि बस बस अब तो बिल्कुल पक्की बात हो गई है ना कि तुम ये बर दे सकते हो और तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ये बर नहीं दे सकता तो अब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा अब इसके बाद वैराग्य का जो प्रकरण है वो फिर सुना इस तरह से यमराज ने एक बात तो ये कही ये आत्मविज्ञान बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं होता वे भी अनादिकाल से इसके संबंध में जिज्ञासा रखते हैं तो कल आपको तो सुनाया था कि सूर्यादि रूप जो देवता हैं आकाशस्थ तो वे भी इस परमात्म ज्योति को जान नहीं सकते उनके द्वारा ये ज्योति प्रकाशित नहीं होती। उनको प्रकाशित करते हैं और द्यूलोक में रहने वाले स्वर्गादि लोक में रहने वाले जो देवता हैं इंद्र वरुण कुबेर आदि वे भी इसको नहीं जान सकते और अध्यात्म ज्योति जो है हैत्म ज्योति जो है नेत्र वाक मन ये भी इसको नहीं जान सकते इनके लिए भी जिज्ञासा का विषय है क्योंकि ये वस्तु ये धर्म बहुत अणु है सूक्ष्म है इसलिए हे नचिकेता, तुम दूसरा बर मांग लो जैसे कोई ऋण देने वाला अपने ऋणी को बाध्य करता है कि तुम हमारा ऋण चुकाओ वैसे मैं तो तुम्हें बर दे चुका हूं तुम्हारा ऋणी हूं मेरे ऊपर दबाव मत डालो कि इस प्रश्न का उत्तर दो माम प्रति एनम अतिशृद छोड़ दो इस, इस मांग को तुम छोड़ दो उस पर नतीकेता बोलते हैं देवईर प्राप्ति विकित्स किसम कि लो बड़े बड़े देवताओं को भी इस संबंध में विचिकित्सा है प्रश्न है जिज्ञासा है वे ही इसका निर्णय नहीं जानते हैं उपनिषद में चिकित्सा शब्द जो है वो संशय के अर्थ में प्रश्न के अर्थ में जिज्ञासा के अर्थ में आता है जैसे एक चिकित्सक होता है जब वो रोगी की चिकित्सा करता है चिकित्सा तो इसको क्या रोग है कौन से लक्षण हैं और उनका कारण क्या है निदान क्या है और आगे ये रोग कौन सा रूप ग्रहण कर सकता है तो रोग के लक्षण क्या हैं रोग का कारण क्या है रोग क्या रूप ग्रहण कर सकता है आगे रोग का परिणाम क्या है और इसकी शांति कैसे होगी इन सब बातों पर वो विचार करके रोग और उसकी शांति के लिए प्रयोग दोनों का निश्चय करता है योग भी प्रयोग भी तो इसी प्रकार ये जो अध्यात्म ज्ञान है इसकी जब जिज्ञासा किसे किसी के हृदय में जागृत होती है किसी किसी के हृदय में जागृत होती है क्योंकि तो लोग तो ये चाहते हैं कि हमको तो भोग मिले और हमको ही नहीं हमारे भेट बेटे नाती पोते परपोते को भी मिले ये चाहते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया महल हो मकान बहुत धन हो बहुत बड़ा परिवार हो लोग आंख से दिखने वाली वस्तु को चाहते हैं इस सूक्ष्म वस्तु को चाहने वाले तो बहुत थोड़े होते हैं उस तो आंख को मजा आवे कान को मजा आवे नाक को मजा आवे, भी को मजा आवे अपने दिल को वासना के अनुरूप कोई वस्तु मिले जो हम दुनिया में चाहते हैं वही मिले इसमें संसार के लोग फंसे हुए हैं जो सब के भीतर गुफा में छिपी हुई वस्तु है उसको कौन चाहते हैं देवई रत्रापि विचिकित्सित अंकिल हमारी किसी भी इंद्रिय को तो इसके बारे में ठीक ठीक ज्ञान नहीं है ये तो कहती है वो कि हमें भीतर से कोई प्रकाश देने वाला है परंतु वो कौन है ये इंद्रिया नहीं बता सकते सूर्य में चंद्रमा में अग्नि में भीतर से प्रकाश देने वाला है परंतु वो कौन है इसको सूर्य अग्नि चंद्रमा नहीं बता सकते का इसको ब्रह्मा भी जो बहरमुख है नहीं बता सकते क्योंकि तो ये बहरमुखता के विपरीत वस्तु है वो देश की सीमा काल की सीमा वस्तु की सीमा व्यक्ति की सीमा जाति की सीमा राष्ट्र की सीमा ये तो महाराज नए नए कर्तव्य रोज पैदा करती रहती है ये संभालो ये संभालो ये बिगड़ा ये बिगड़ा परंतु ये अध्यात्म ज्ञान जो है ये तो एक शाश्वत समस्या का समाधान है ये जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख देने वाला है ये छोटी छोटी वस्तुओं की जो पकड़ है दुनिया में उससे मुक्त करने वाला है तो इसकी चाहतों बहुत थोड़े लोगों को बहुत थोड़े लोगों को होती है तो कहो भाई इसी को जाने तो तुम जान लो जाके उल्त मृत्यु मृत्यो सुघी यमाप जब देवताओं को भी मालूम नहीं पड़ता जल्दी और तुम स्वयं मृत्यु हो नमराज और ये कह रहे हो कि ये जो वस्तु है ये सुगीय नहीं है हे मृत्यु स्वं से तो जट सुगीयम न आओ इसको तुमने भी कहा कि इसको जानना बड़ा कठिन है बोले अच्छा भाई तुम स्वयं नहीं जान सकते देवता लोग भी स्वयं नहीं जान पाते हैं तुम स्वयं भी इसको नहीं जान पाओगे क्योंकि जानने के जितने औजार हैं वो सब बाहरी चीजों को जानने के लिए ही हैं बोले हम खुरबीन से एक अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य को देखते हैं बोले आंख हो तग्न देखते हो आंख ना हो तो खुर्दबीन से कैसे देखोगे तो हमने दूरबीन से एक नए तारे का पता लगाया है ये बहुत अच्छा किया तुमने तो पता लगाया परंतु खुर्दबीन तो तब काम करता है ना जब आंख में हो गए आंख हो गए आंख न हो तो दूरबीन क्या करेगा दूरवीक्षण और क्षुद्र वीक्षण यंत्र क्या करेंगे यदि नेत्र ना हो तो और वो तो नेत्र का ही दृश्य नहीं है नेत्र को ज्योति कहाँ से मिलती है वो क्या चीज है उसको देखना है कान को ज्योति कहा से मिलती है हृदय को ज्योति कहाँ से मिलती है संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को ज्योति कहाँ से मिलती है अनंत कोटि ब्रह्मांड की महाप्रलय को ज्योति कहा से मिलती है उसको प्रकाश कहाँ से मिलता है उस वस्तु को देखना है तो तुमने भी कहा कि वो तो सुखी नहीं है बड़ा कठिन है उसको जानना बोले हाँ जानना तो कठिन है लेकिन तुम्हारी लगन बहुत अच्छी है तुम और किसी के पास जाके जान लेना बाबा मुझको तो छोड़ो तो बोले वक्ता चास्य स्वादृद अन्यो न ये बहुत गंभीर ज्ञान है और बड़ी सुगमता से जानने में आने वाला नहीं है और इसका वक्ता वक्ता तो भी सुगमता से नहीं मिलता है अन्य चाह गली गली में श्रोत्रे गली गली में ब्राह्मणे है ना? अमराज मंच पर बैठे और व्याख्यान देना आया लाउड स्पीकर के सामने बोले कि महामंडलेश्वर, हम हंसी उड़ाने के लिए ये बात नहीं सोच सकते ब्रह्मज्ञान बड़ी दुर्लभ वस्तु है काशी में जाते हैं तो वहां के जो पंडित हैं वेदांताचार एक नहीं कितने से तो। संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांत विभाग के अध्यक्ष भी मेरे पास आते हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्राच्य विद्या विभाग के अध्यक्ष हैं वेदांत के उपकुलपति उप कुलपति की बात वाइस चांसलर की बात नहीं करता क्योंकि वाइस चांसलर को तो ऐसे लोग भी होते हैं जो वेदांत नहीं जानते हैं बिल्कुल नहीं जानते हैं लेकिन जो वेदांत विभाग के अध्यक्ष हैं जो प्राच्य विद्या विभाग के अध्यक्ष हैं तो तो तो तो तो तो तो उन विद्वानों से जब बात होती है तब मालूम पड़ता है कि ये विद्वान, है जैसे तिल की ओट में पहाड़ छिपा हो ऐसे उन बड़े बड़े विद्वानों के वैदुष्य की ओट में छिपा हुआ है वे बड़े बड़े विद्वान वे वेदांत आचार्य वो वेदांत से शंकर वेदांत से डाकृत करके है ना फिलॉसफी के दर्शन शास्त्र के जो होके करे वो अपने बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है नारद नारद जी कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में कि सोहम भगवत सोचानी सरत तो कुमार जी से कहते हैं मुझे बहुत दुख है शोक है मंत्र एवं अहम अपनी मैं केवल वेदों को जानता हूँ वेदों के मंत्रों को जानता हूँ उनके अर्थ को जानता हूँ परंतु मैं आत्मव्य नहीं हूँ परंतु मैंने आपसे सुना है श्रुतम भगवत से किया आप तरीके महापुरुषों से मैंने सुना है कि शरत शूक आत्मव्य जो आत्मविद पुरुष होता है वो शोक से सर जाता है हाँ। जो वेदांत शास्त्र का पंडित होता है वो वेदांत महाविद्यालय में अध्यापक हो सकता है वेदांत महाविद्यालय का प्रिंसिपल हो सकता है है ना? लेकिन आत्मविद पुरुष जो होता है उसके लिए अध्यापक होना प्राध्यापक होना आवश्यक नहीं है उसके लिए कुलपति होना आवश्यक नहीं है तो उसके लिए तो तरक शोकम आत्मदस्त जो आत्मज्ञ पुरुष होता है वो शोक के परले पार पहुँच जाता है नारद जी कहते हैं कि तुम तम ही पिता तुम हमारे पिता हो शोक परम पारंपारे को भगवान हमको आप शोक के उस पार पहुंचा दीजिए हमको अक्षर अच्छा ज्ञान नहीं चाहिए वाक्य ज्ञान नहीं चाहिए हमको मंत्र ज्ञान नहीं चाहिए ऋग्वेदम भगवो देवी यजुर्वेदम सामवेदम अपरवांग हमने ऋग्वेद पढ़ा यजुर्वेद पढ़ा सामवेद पढ़ा हमने अपरवांग पढ़ा लेकिन फिर भी मैं शोक से ग्रस्त हूँ आप मुझे शोक से करले तार ले करें किसी से शुरू से ही कहती है आश्चर्यो वक्ता कुचलो सल अभा इसका वक्ता आश्चर्य रूप होता है एक ऐसी बात को वो कहता है जो वाणी से कहीं नहीं जा सकते वो कितना बड़ा कौशल है जो आवाज के पद है आवाज अब, मनस गोचर है जहां वाणी की पहुंच नहीं मन की पहुंच नहीं नो ना नानी महा जिसके लिए श्रुति कहती है हम नहीं जानते हम नहीं जानते हैं। दूर मतो विदिता अविदिता आदि, जो विदित से भी दूर है अविदित से भी दूर है अन्यत्र धर्मांत अन्यत्र अन्यत्र च कृता जो धर्म से परे है जो अधर्म से परे है जो कर्म से परे है जो कर्मा भाव से निष्कर्म से, से भी परे है और अन्यत्र भूताक्ष भव्या जो भूत से भी परे है और भव्य से भी परे है भविष्य से भी परे है भूत से भी परे है कर्म से भी परे है कर्म के फल से भी परे है ज्ञात से भी परे है अज्ञात से भी परे है जहाँ बाणी और मान और बुद्धि की गति नहीं उस वस्तु को किसी संकेत से किसी इशारे से अपने शिष्य को समझा सकना जिज्ञासु को समझा सकना ये कितने आश्चर्य का समझाना है आश्चर्य वक्ता शलोस्य लब्धा इसका वक्ता आश्चर्य रूप है और इसको जो प्राप्त कर लेता है वो भी आश्चर्य रूप है दुनिया में दोनों आश्चर्य हैं क्या वक्ता तो भी आश्चर्य और लब्धा भी आश्चर्य आश्चर्यवत पश्यती कश्य देना आश्चर्यत बदती तथा बचा अन्य आज कर जब अच्छे नमन्य शुरू तो आपकी नाम वेद अन्य एक महात्मा पुस्तक पढ़ रहे किसी ने पूछा क्या पढ़ रहे हो महात्मा जी बोले तो ये पढ़ रहा हूं कि इसमें मेरी तारीफ क्या लिखी हुई है मेरी प्रशंसा क्या लिखी हुई है मेरे बारे में क्या क्या लिखा हुआ है इसमें तो यही पढ़ते है यही ये। तो बोले एक महात्मा घास खील रहे थे और राजा गए उनके पास महाराज है ना ब्रह्म का स्वरूप बताओ उतार दे मुकुट है ना मुकुट था जब कौन बोले राजा मुकुट नहीं था कौन बोले मनुष्य तो देख मेरे हाथ में खुरपा मैं कौन से तो रहा तो छोड़ दिया खुरपा साब का मनुष्य है ना मुकुट और खुरपे की उपाधि गई और घटियारा और राजा गया है ना, मनुष्य रह गया इसका नाम तत्वज्ञान तो है वो अंतकरण की उपाधि लेके बैठ गए तो घटियारे हो गए है ना माया की उपाधि लेकर के बैठ गए तो मुकुटधारी हो गए महाराजा हो गए माया का मुकुट उतार दिया अविद्या का कृपा हटा दिया है ना? न जीव न ईश्वर न दोनों में एक अखंड मात्र वस्तु संविधान मात्र वस्तु जिसमें दोनों उपाधि के कारण उपाधि के कारण भागते हैं न तो महात्माओं के समझाने का ढंग ये नेति नेति की प्रक्रिया अद्भुत है विचित्र है ये नेति नीति की प्रक्रिया हैं? ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं अरे सबको तो नहीं नहीं कर दिया जरा अपने को भी नहीं करो है ना? नाज अपने को नहीं करते हैं तब भी बच रहते हैं नच्छा अपने को नहीं करने वाले तुम ही तुम्ही बच गए कहा बच गए अरे काल में मरे तो नहीं क नहीं कैस में छोटे तो नहीं पड़े नहीं है न कब बच्चुओं में तुम्हारा कुछ वजन तो नहीं बना तब बना मारा तब बना तो उसको भी हटा जाओ तब जो शेष बचा सो बोले ये नन्ना मुन्ना नहीं है। ये, तो ना? है, है, ना? ये तो है ये तो अनंत कोट ब्रह्मांडों के है ना अनंत कोट ब्रह्मांडों की जो विवर्त शक्ति है उस विवर्त शक्ति का अधान है ये तो ब्रह्म है ये तो अद्वितीय है ये महाराज निरूपण की शैली तो वक्ता भक्ताचार्य तो स्वादृगन्यो नलभ यह बड़े बड़े देवताओं के मन में तो इसके प्रति जिज्ञासा और स्वयं मृत्यु देवता देवाभिदेव कहता है कि ये सुज्ञीय नहीं और तुम्हारे शरीखा ब्रह्म विद्या का उपदेश का दूसरा कोई मिलने वाला नहीं अन्दृष्य मानों की शंकराचार्य भगवान ने कहा कि जब भी हम हाथ में मसाल लेकर के ढूंढने के लिए निकले शंकराचार्य भगवान ने भाष्य में ऐसे किया नचिकेता ने कहा कि महाराज यदि हम हाथ में मसाल लेकर के और दुनिया में कहीं ढूंढने जाएं है ना ढूंढने जाएं कि तुम्हारे समान वक्ता मिल जाए तो नहीं मिलेगा है ना? तो संदेह है क्यों बोले देवताओं को भी तो समझ में नहीं आता इसलिए तो संदिग्ध है आत्मा का स्वरूप क्या है निर्विशेष की से, निर्गुण की सगुण निराकार की साकार है शादी की अनादी शांत की अनंत परिपूर्ण की है ना? मैं और तुम के भेद से ग्रस्त किया ग्रस्त और दूसरे का आत्मा का ज्ञान सब प्रयोजन भी है सब प्रयोजन क्या है अयम तू बड़ो निष्क्रिय से प्राप्त हेतु तो। इसके जान लेने से प्रयोजन की सिद्धि होती है जिसके न जान जिसके जानने से कोई प्रयोजन ही न सिद्ध हो उसको जान के क्या करेंगे आपको तो एक बात सुना रहे हमारे पूर्व मीमांसा के जो दार्शनिक हैं बड़ बड़े, बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े विद्वान स्वयं सबर स्वामी जैिनी ने पूर्व मीमांसा के सूत्र लिखे और सबर स्वामी ने उस पर भाष्य बनाया सबसे प्राचीन भाष्य सबर स्वामी के अंदर उस पर कुमारी भट्ट का भारत तो है बड़ा विस्तार है पूर्व मीमांसा का उसमें जब धर्म का लक्षण बताना हुआ ना कि धर्म का लक्षण क्या है तो पहले तो बड़ी ही शास्त्रार्थ किया कि धर्म का लक्षण ऐसा होना ऐसा होना ऐसा होना अंत में महाराज चारे लक्षण जैसे छोड़ दिए हों शोधना लक्षण और थो धर्मा ये दूसरे सूत्र के भाष्य में उन्होंने कहा जो ज श्रेयस्कर स स धर्म जो जो श्रेयस्कर है वो वो धर्म है अरे नारायण है ना अंत में अंत में धर्म का लक्षण क्या निकला कि जिसकी श्रेय साधनता निश्चित है उसको तो धर्म कहते हैं यदि धर्म से श्रेय की सिद्धि न होती हो धर्म से यदि हमारा कल्याण न होता हो तो असल्याणकारी धर्म नहीं होता कल्याणकारी धर्म होता है तो यदि जिज्ञासा से ब्रह्म जिज्ञासा से आत्म आत्मविज्ञान से श्रेय की प्राप्ति न होती हो देखो अपने को देह माना तो पूछ जुड़ी बना ना ना। तो ऐसा है कि पशुओं के पक्षियों के जानवरों के जो पूछ होती है वो तो उनके साथ लगी रहती है दिखती है वो आ। आ परंतु मनुष्य ने अपने को बेहमाना तो इसके साथ जो पूछ जुड़ी वो आँख से दिखाई नहीं पड़ती है वो मन से दिखाई पड़ती है बोला कितने लोगों को घसी किन के किन के साथ घसीटते हुए घूम रहे हो और कितने कितनों को घसीट रहे हो ये देह के साथ पूछ जुड़ गई अनुबंध बोलते हैं तो बोला तुम्हारे साथ बाधी हुई एक पूछ है है ना हुई पूछ लगी जन्म मरा लग गया तुम्हारे साथ अपने को प्राण माना तो भूख प्यास लग गई तुम्हारे साथ अपने को इंद्रियां मानी तो संसार के विषयों की जरूरत पड़ गई अपने को मन माना तो राग राजवेश करने की जरूरत पड़ गई अपने को बुद्धि माना तो संसय ने आके घेरा और अपने को कर्ता माना तो पापी पुण्यात्मा बन गए अपने को भोक्ता माना तो सुखी दुखी बन गए बोला और ये सारा अनर्थ कहा से आया अपने को परिचिन्न मानने के कारण अपने में जो परिचिन अपने की भ्रांति है उसके कारण सारे अनर्थ जुड़े तो इन संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति कैसे होती है कि तो जिस अज्ञान के कारण तुमने अपने को परिच्छिन्न माना है उस अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए उस अज्ञान की निवृत्ति होने से नारायण तुम्हारी पूछ जो है जिसके कारण पक्षपात करके क्रूरता करके पशु होना पड़ता है वो पूछ कट जाएगी जिसके कारण जन्मना मरना पड़ता है वो उस देह का तादाश में कट जाएगा जिसके कारण तुम भूख प्यास से व्याकुल होकर पाप करते हो कार के साथ तादात में नहीं रहेगा जिस मन के साथ तादाद में अपन्न होकर के उधर राज किया उधर द्वेष किया जिस बुद्धि के साथ मिल करके वो भ्रांत हुए वो संशय किया और, और जिस अज्ञान के कारण अपने को पापी मान के रो रहे हो पुणे आत्मा मान के अभिमान कर रहे हो सुखी मान के फूल रहे हो और दुखी मान के पटक रहे हो ये सारे अनर्थ कट जाते हैं अपने आत्मा का ज्ञान होने से ये बड़ा प्रयोजनवान विषय है अगर इस विषय को ठीक ठीक समझ लिया जाए तो ये संसार के जो दुख हैं वे साफ के साफ जाते हैं बैठ जाते हैं जिंदा रहते धर्म का कहना है कि तुम यहाँ यज्ञ करो मरने पर तुमको स्वर्ग मिलेगा तुम्हारे दुख मिट जाएंगे उपासना का कहना है कि यहाँ उपासना करो मरने के बाद जब इष्टदेव लोक में पहुंचोगे तब तुम्हारे दुख कटेंगे जो कहता है दुख कट तो जाएंगे यहाँ लेकिन समाधि काल में कटेंगे व्यवहार काल में नहीं ज्ञान कहता है, ना है। इसी धरती पर इसी जिंदगी में इसी परिवार में इसी परिस्थिति में परिवार बदले बिना परिस्थिति बदले बिना है न परिस्थिति बदले बिना इस शरीर में रहते ऐसी होश हवास में रहते हुए जक्षन ब्रहणा खाते हुए पीते हुए जलते हुए खेलते हुए स्त्री भीर वाह वयसवा स्त्रियों के बीच में रहते हुए अपने हमजोरियों के बीच में रहते हुए नारायण तुमको वो ज्ञान प्राप्त होगा जिस ज्ञान के बल से जिस ज्ञान के बल से तुम इसी जीवन में संपूर्ण दुखों से मुक्त संपूर्ण पापों पूर्णियों से मुक्त जन्म मरण के चक्कर से मुक्त से मुक्त ऐसी जीवन मुक्ति इसी जीवन में इसी जीवन में ऐसा सुख मिलेगा ऐसा आनंद मिलेगा कि मरने के बाद की कोई चर्चा ही नहीं है तो ये बात महाराज नारायण भक्ताचार्य स्वाद्यून लगहा तुम्हारे शरीखा वक्ता कोई मिलने वाला नहीं है ले आनंद है ना? ये वेदांत ज्ञान ये वेदांत ज्ञान संसार के संपूर्ण धर्मों से विलक्षण है हो जो लोग इसको गतार्थ मानते हैं है ना? ये समझते हैं कि जो धर्म सो वेदांत जो उपासना सो वेदांत जो योग सो वेदांत है ना? जो कर्म ऐसा सु वेदांत आ, वो लोग वेदांत के रहस्य को बिल्कुल नहीं जानते वेदांत वो चीज है जिसमें इंद्रियों का संप्रयोग किए बिना परमानंद की प्राप्ति होती है देखो विषय से विलक्षण है विषय सुख से विलक्षण है क्योंकि विषय तब सुख देगा जब विषय और इंद्रिय का संयोग होगा विषय सुख से विलक्षण है वेदांत का सुख क्योंकि विषय सुख में इंद्रियों का संप्रयोग करना पड़ता है उसमें विषय नाचवान है अपनी रुचि का न मिले इंद्रियों में शक्ति ना हो तो गया विषय सुख हाँ, और तन्मयता नारायण सुख तभी तक देगी जब तक मन में कोई विषय विक्षय ढोलढेरा पेका है, बड़ा नींद ना आए तब तक तनमेहता से सुख मिलेगा नहीं तो तनमेहता तो एक कौआ कांव काव कर दे तो तनमेहता चली जाए तनमेहता की गिनती हाँ गोरखपुर में एक सृजन आयो बोले समाधि लगाओ इक्कीस दिन की समाधि उन्होंने पहले तो कहा पचहत्तर दिन के लगाओ फिर बोले इक्कीस दिन की लगाओ बोला और गड्ढा छोड़ा गया समाधि बनाई गई है न आप बैठे साहब सो नारायण बाद में चिल्लाए बड़े जोर से निकालो निकालो निकालो खोला गया उनको तो क्या हुआ बोल समाधि लगी कि नहीं महाराज आपकी बोले लग गई थी समाधि तो, तो, तो पचहत्तर घंटे तक लगी अच्छा तो आपकी टूटी कैसे समाधि बोले हमारे नाक में चीटी घुस गई अरे और चीटी ने जाके ब्रह्मांड में काट दिया महाराज न <laughs> अब चीटी जिस समाधि को तोड़ सकती है हम जोग की हंसी नहीं उड़ाते हैं है ना? लेकिन यदि आपका मन शरीर की किसी नस नाड़ी में ही रहता है तो क्यों नहीं इंजेक्शन आपको वहां से जगा देगा, या क्यों नहीं इंजेक्शन वहां आपको सुला देगा यदि मन की किसी नस नाड़ी में ही आपको रहना है है ना? तो योग के सुख से विलक्षण है, है नमयता के सुख से विलक्षण है स्वर्ग के सुख से विलक्षण है वैकुंठ के सुख से विलक्षण है अभी है यही है नारायण। गुड़ खाने में आनंद आता है संसारी पुरुष को विषय का और ब्रह्मज्ञानी पुरुष को गुड़ खाने में आनंद आता है ब्रह्म का गुड़ानंद गुड़ानंद ब्रह्मानंद है हाँ आप लोग पंचदशी कभी पढ़े हाँ उसमें ब्रह्मानंद विषयानंद प्रकरण हम पढ़े ब्रह्मानंद में विषयानंद न रहे मालूम पड़ेगा बोला एक एक बच्चा फूल देख के ललचा जाता है उसको आता है आनंद इंद्री और फूल के संयोग से और ब्रह्मज्ञानी के वो इंद्री आंख भी बाधित है और वो फूल भी बाधित है और आनंद का है का है बोले ब्रह्म का ब्रह्मानंद है आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेट इुतच्चा ये कोई मामूली बात है। आपकी चित्त पर घर के झगड़े का कोई असर ही न पड़े है ना? दुश्मन के आक्रमण से आपका चित्त व्याकुल न हो हाँ, वो स्थिरता से वो धैर्य से वो गांव जैसे आप उसका उत्तर देंगे हाँ, कि वो भी चकित रह जाएगा है नो तो लोग व्याकुल हो जाते हैं और मनोवृत्ति से साधात्म्यापन्न होकर के ये देवता है देवता के बड़े बड़े विचित्र आजकल तो लोग समझते हैं कि हम तो बड़े वैज्ञानिक अब समझो महर्षि जयिनी है एक देवता विग्रहाधिकरण की रचना की है देवता के शरीर होता है कि नहीं होता उस अर्थ ये हो देवता विग्रहाधिकरण पूर्व मीमानता में देवता विग्रहवती नभा न उन्होंने निश्चय कर दिया कि देवता के शरीर होता ही नहीं बोला आजकल आज कोई खंडन क्या करेगा बोला देवता के नहीं सबर स्वामी ने ठीक का भाष्य किया देवता के शरीर होते ही नहीं कुमारिल स्वामी ने ठीक उसका निरूपण किया कुमारिल भट्ट ने कि देवता के शरीर होता ही नहीं तो बात क्या है का बात यह है कि ईश्वर तो एक ही है ना ऐसा है ना? और उसमें कोई स्थूल आकार नहीं है करता, का उसमें संपूर्ण कार्य के अनुकूल शक्तियां रहती हैं है ना? तो जब जिस कार्य के अनुकूल शक्ति का हम चिंतन करते हैं परमात्मा में है ना? वही शक्ति जो है वो क्रियाशील होकर के हमारे अंतकरण में आ जाती है अंतकरण से सादा अपनी होती है और कर्म शक्ति के अनुकूल विग्रह का जब अवतरण होता है तब उसका नाम इंद्र होता है है ना आपके शक्ति की अनुकूल विग्रह का जब अवतरण होता है तब उसका नाम बरुड़ होता है है ना धन शक्ति के अनुकूल विद्रह का जब अवतरण होता है एक ईश्वर एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, एकम सज विप्रा बहुधा वदन्ति, और सब सब नामों में एक अनामी आ, सब रूपों में एक अरूपी, आ, सब आकारों में एक निराकार आ, ये संसार की बात बोल रहा हूँ बोला संसार के आकार में निराकार संसार के नाम में अनाम संसार के रूप में अरूप संसार की सब प्रतीतियों में एक अधिष्ठान संसार के सब अध्यस्थों में एक स्वयं प्रकाश और वह आत्म चैतन्य वो तो कार्यानुकूल है नो सत शक्ति विशिष्ट ईश्वर का ध्यान करने से आ, तब तप शक्ति का अंतकरण में अवतरण होकर के में होता है और अंतकरण होता है तब सदाकार अंतकरण में उदय होते हैं इंद्राकार वरुणाकार सुबेराकार सूर्याकार अग्नि आकार ये आ, एक उदय होते हैं और हम कहते हैं देवताया ये अंतकरण के आकार अंतकरण के परिणाम होते हैं ईश्वर के परिणाम नहीं होते अंतकरण के ध्यान के परिणाम होते हैं वो महाराज ध्यान ध्यानाधिष्ठान वो ध्यान प्रकाशक वो स्वयं प्रकाश वो अपना आत्मा ब्रह्म है ज्ञान स्वरूप है इस बात को भला ये मृत्यु देवता जो है ना न प्रतिषेधाधिष्ठात्र देवता इसका नाम रखो ना वेदांत की भाषा में वेदांत की भाषा में मृत्यु से कैसे बोलेंगे निषेधाधिष्ठात्र देवता नेत नेति के द्वारा जो निषेध है है ना उस सर्वभाव का अधिष्ठात्र देवता जो है उसको यम बोलते हैं नेत नेति के द्वारा निषेध कर देने पर वो जो अभाव उपलक्षित ब्रह्म ना है नारायण वो अभावोपलक्षित ब्रह्म अंत करणोपलक्षित ब्रह्म को उपदेश कर रहा है अरे बाबा तू मैं एक बोले इससे बड़ा उपदेश का और कोई नहीं है नान्यो वर एतस्य तस्व इस बर की बराबरी का दूसरा कोई बर नहीं ये ने कहा हो एक बार और जरा खौक पीट लें है ना अरे भाई दो पैसे का घड़ा खरीदते हैं है ना तो देखो हाथ से उसको तो ठोक तो के देख लेते हैं कहीं फूटा तो नहीं है इसमें से पानी बह तो नहीं जाएगा है ना? अब ये चेदारूप जो घड़ा मिला और इसमें जो ब्रह्म ज्ञान का अमृत रखना है कि ये भी कहीं फूटा होगा बाबा तो बह नहीं बोला इसका फूटना क्या है ये इंद्रियत भोग की जो आकांक्षा है ना किसी से अमृतक क्षरण हो जाता है तो एक बात का विश्वास तो गुरु को होना चाहिए है ना? और वो वादा करने से नहीं होता कोई प्रतिज्ञा करे ना? एक दिल आया मैंने तो दोनों हाथ से पांव पकड़ लिया है और से रख दिया, और बोला कि महाराज आप हमारा विश्वास कीजिए तो मन में आया कि बेटा तू मेरे ऊपर विश्वास करेगा कि मैं तेरे ऊपर विश्वास करूंगा तो बोले <laughs> गुरुजी मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा है ना बोले बाबा मुझको तेरी इतनी जरूरत नहीं है कि तू जिंदगी भर मुझे पकड़ कराए है न <laughs> मैं इतना लोभी है ना मैं इतना लोभी नहीं हूँ कि तू तो जिंदगी भर मुझे पकड़ के रख अरे आज तुम्हारा मन ऐसा है आज तुम्हारा वादा ऐसा है क्या तुम्हें अपनी स्थिरता के संबंध में है ना कोई स्थिर आधार प्राप्त है जब तक तुमको स्थिर आधार प्राप्त नहीं होगा जब तक तुम स्वयं अधिष्ठान से एक नहीं होगे जब तक हम तुम दोनों एक नहीं हो जाएंगे तब तक छोड़ने न छोड़ने का सवाल कहाँ आया है ना? ये दुनिया के वादे नारायण ये तो लौकिक तो दृष्टि से सबके कैसा होते हैं तो बोले विश्वास करना। तो प्रोफेसर जो बताता है उस पर विद्यार्थी विश्वास करे कि विद्यार्थी जो बताता है उस पर प्रोफेसर विश्वास करे यदि तुम ब्रह्म हो तो अडिग हो यदि तुम ब्रह्म हो तो दृढ़ हो यदि तुमको ये ज्ञान नहीं हुआ तो है ना ज्ञान ये प्राप्त करना चाहिए बोला तो ठोकने पीटने का अभिप्राय क्या है वो आपको है ना संक्षिप्त में सुना देता असल में ईश्वर जो है उसको कुछ अज्ञात नहीं होता है और ब्रह्म दृष्टि से कुछ भी अज्ञात नहीं है सब परमात्मा का स्वरूप है परीक्षा तो वो लेता है जिसको दूसरे का दिल दिखता नहीं है वो परीक्षा लेता है ना ईश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता हो जब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि तुम लौट जाओ तो श्रीकृष्ण का अभिप्राय गोपियों की परीक्षा लेने से नहीं था गोपियों के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति कितना प्रेम है इसको प्रगट कर देने से था क्योंकि दुनिया जाने कि गोपियों का कितना प्रेम था तब श्रीकृष्ण ने उनके साथ राज किया गोपियों के प्रेम को तो श्रीकृष्ण समझते थे तो ये जो वैराग्य है ना वैराग्य संसार की एक भी कण मात्र भी परिच्छि वस्तु में यदि राग हो गए तो वृत्ति परिचिन्नाकार रहेगी अपरिच्छिन्न पदार्थ के निरूपण को कैसे ग्रहण कर सकेगी तो अपरिच्छिन्न पदार्थ के निरूपण को ग्रहण करने के लिए ये आवश्यक है कि वृत्ति परिच्छि पदार्थ ग्रहिणी न हो ये देखो ज्ञान में उपयोगिता देखो है ना इसको कोई सन्यास नाम से बोलते हैं इसको कोई निवृत्ति नाम से बोलते हैं इसको कोई नैष्कर्म नाम से बोलते हैं इसको कोई वैराग्य नाम से बोलते हैं लेकिन वृत्ति यदि परिच्छिन पदार्थ में ही रुचि रखने वाली है और वृत्ति यदि परिच्छिन पदार्थ ग्रहिणी है तो अपरिच्छिन्न पदार्थ का ग्रहण कैसे होगा न घरे को वृत्ति पकड़ ले तो कपड़ा दिखाई नहीं पड़ता वो सुना नहीं आपने है न एक, एक स्त्री अपने यार से मिलने जा रही और मियाँ जी पढ़ रहे नमाज और लग गया उसका पांव गुस्से तो में आ गए गुस्से में आए तो स्त्री बोली नर रात्रि मैं नही है न एक मनुष्य से मेरा प्रेम है और मैंने तुमको तो नहीं देखा है न और तुम ईश्वर से प्रेम कर रहे हो और मुझे देख रहे हो खुदा से प्रेम और नजर खुदी पर है ना? न खुदा से प्रेम करो और नजर रखो खुदी पर। खुदा मारेगा चपथ नहीं मारेगा तो तुमको है न खुदी तो उसकी घर वाली होती है ना खुदा से प्रेम करो और खुदी पर खुदा की घर वाली आरोप नजर रखो है ना माया पर नजर रखो और माया के अधिष्ठान को जानना चाहो ये कैसे बनेगा तो परिच्छि पदार्थ को ग्रहण करने वाली जो वृत्ति ये पकड़ा ये पकड़ा ये पकड़ा अरे बाबा इसमें धर्म अधर्म की बात नहीं है चाहे धर्म हो चाहे अधर्म परिच्छिन्न को पकड़ा तो ब्रह्म छूट गया होगा इसमें साकार निराकार की बात नहीं है इसमें इष्ट अनिष्ट की बात नहीं है वो तो परिच्छिन्न को पकड़ने वाली वृत्ति मैं के रूप में पकड़े तो और तुम के रूप में पकड़े तो यह के रूप में बेटे के रूप में पकड़े पत्नी के रूप में पकड़े देवता के रूप में पकड़े मैं के रूप में पकड़े वो वृत्ति जो परिच्छिन्न को पकड़ करके कर बैठी है समाधि के रूप में बैठे पकड़े ध्यान के रूप में पकड़े सदाकारता के रूप में पकड़े किसी ये प्रश्न ही नहीं है कि किस रूप को पकड़ती है वो जब परिच्छिन को पकड़ के बैठती है तो अपरिच्छिन्न का प्रकाश कैसे हो गए यही तो मृत्यु है निकेता को वही तो बता रहा है कि अरे बाबा ये परिच्छिन पर दृष्टि होगी तो देखो वैराग्य माने किसी से घृणा करना नहीं है नोट कर लो बना किसी से घृणा का नाम वैराग्य नहीं है क्योंकि जिससे घृणा होती है वो परिच्छिन होता है और वो दिल में आके बैठ जाता है वैराग्य माने ग्लानी नहीं आ, क्योंकि ग्लानी परिच्छिन्न के विषय में होती है कर्ता के विषय में होती है अपने अपने विषय में होती है घृणा जब भी परिच्छि अन्य स्वच्छ है तो ग्लानी परिच्छिन्न स्व से है आ, ग्लानी का नाम वैराग्य नहीं है घृणा का नाम वैराग्य नहीं है द्वेष का नाम वैराग्य नहीं है है ना? और राग का नाम वैराग्य नहीं है वैराग्य नाम की कोई वृत्ति नहीं होती वैराग्य माने चित्त की वो अवस्था जिसके पेट में कोई चमक रहा हो गर्भवती वृत्ति का नाम वैराग्य नहीं है। जिसके गर्भ में कोई हो है, है ना ये तो शुद्ध कुमारी ब्रह्मचारिणी बैराग्य वृत्ति जो है नैराग्य वृत्ति तो बिल्कुल ब्रह्मचारिणी है गर्भवती नहीं है जिसके पेट में कोई भी विषय भरा पड़ा है वो गर्भवती है कुमारी नहीं है ब्रह्मचारिणी नहीं है ये परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मचारिणी माने क्या होता है, है न ब्रह्म के साथ जो चारिणी हो सो ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्म के शिवाय और किसी के साथ न जुड़े उस वृत्ति का नाम ब्रह्मचारिणी होता है असल में वही वैराग्य वृत्ति वही वैराग्य वृत्ति है तो इसलिए थूंकने पीखने का अभिप्राय कई होता है वो समझ आपको सुना देता है। ग्लानी का नाम वैराग्य नहीं घृणा का नाम वैराग्य नहीं द्वेश का नाम वैराग्य नहीं वैराग्याकार वृत्ति का नाम भी वैराग्य नहीं ये तो राग द्वेष से रहित एक साम्य है साम्य जिसमें यह नहीं कि राग नहीं है परंतु द्वेष है ऐसा नहीं वैराग्य माने राग द्वेष भी जिसमें नहीं है दोनों नहीं है जिसमें उसका नाम वैराग्य होता है तो एक बात ये क्यों तत्व ज्ञान देने में गुरु लोग इसका विचार करते हैं कि इसकी वृत्ति परिच्छि पदार्थ ग्राहिणी है कि नहीं क्यों विचार करते हैं बोले देखो भाई जो कुछ करना हो अपने को सदाचारी बनाना हो तो ज्ञान पाने के पहले बनाओ अपने को भक्त बनाना हो तो ज्ञान पाने के पहले बनाने की कोशिश कर लो बोला और अपने को जोगी बनाना हो तो ज्ञान पाने के पहले योगी बनाने की कोशिश कर लो है ना और मिनिस्टर मिनिस्टर बनना हो तो वो भी पहले ही बन ले ना ये बाद के लिए ये बात ना बाकी रख के कि हम ज्ञानी होके तब ये बनेंगे है ना ये बात ना मत रखना ये ज्ञान जो है है ना जब सदाचार और दुराचार का सामने होने पर भी तुम्हारी वृत्ति स्वभाव से सदाचारिणी होए जब उपास्य और अपास् में है न सामने होने पर भी तुम्हारी वृत्ति उपास्या होए, जब समाधि और विक्षेप में साम्य होने पर भी वृत्ति स्वभाव से समाहित तो होए, जब परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न एक होने पर भी तुम्हारी वृत्ति अपरिच्छिन्न ग्रहिणी होए। नारायण ये नारायण ये जिसमें लाखों लोग वेदांती हो जाएं, वो कल्पना वो कल्पना वेदांत ज्ञान में नहीं है यदि सृष्टि में है ना? एक ब्रह्मांड समूचे विश्व ब्रह्मांड में है न एक ब्रह्मांड की उपस्थिति में यदि एक तत्वज्ञ भी बना हुआ होवे है ना? तो तत्व ज्ञान की परंपरा चालू रहती है लोग अर्थ चाहते हैं लोग काम चाहते हैं लोग धर्म चाहते हैं आ, लोग चित्त की स्थिति चाहते हैं लोग उपासना चाहते हैं नारायण ये ब्रह्म ज्ञान नारायण ये अद्वितीयता का बोध तो इसलिए जमराज ने कहा आओ जरा खोख पीट लें देख लें अरे बाबा तुमको निकेता तुमको हम सौ सौ वर्ष जीने वाले बेटे और सौत्र देते हैं मानो